शिवानंद स्मृति संग्रह श्री श्री गुरुदेव के चरणों में श्रीमती उन तेरह सौ उनतालीस बंगाब ज्येष्ठ इक्कीस शनिवार अमावस्या तीसरे पहर सबको लेकर मैं मठ में, में पहुँचे तब तक आरती हो गई थी आरती देखकर हम लोग महापुरुष जी के कमरे में गए और प्रणाम कर बैठ गए उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया बहुत समय तरह तक बैठकर मैंने झपकिया बहुत आनंद हुआ साढ़े आठ बजे प्रणाम कर उठने पर उन्होंने कहा फिर आना जल्दी आना तुम्हारे ऊपर ठाकुर की बहुत कृपा है इसी से तुम्हें मैं पसंद करता हूँ ठाकुर किस पर कृपा करते हैं वह हम समझ सकते हैं जान जाते हैं ठाकुर के साथ तुम्हारा घनिष्ठ संपर्क है या पूर्व जन्म का संस्कार है तुम ठाकुर के भक्त हो इस कारण तुम्हारे भीतर वहाँ का आकर्षण है हम लोग मनुष्य देखते ही समझ सकते हैं तुम्हारा कल्याण होगा माता अवश्य कल्याण होगा उनका आशीर्वाद पाकर मेरा मन आनंद से भर गया दूसरे समय महापुरुष जी ने कहा था बाहर देख कर क्या करोगी भीतर देखो हृदय में देखो उनकी वे बातें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है तेरह सौ उनतालीस मंगाब्द आषाढ़ एक बुधवार शुक्ला एकादशी शाम को मैं मठ पहुंची देखा आरती शुरू हो गई है आरती देखकर ठाकुर प्रणाम करके मैं महापुरुष जी के कमरे में गई उन्हें प्रणाम कर बहुत देर तक बैठे मैं जप करती रही मन जप में रम गया खूब आनंद मिला घर में जप करने के लिए बैठते ही बेलोर की बात याद आती है गुरुदेव का स्मरण होता है इसलिए बेलूर में गुरुदेव के पास आने पर मन शांत हो जाता है तेरह सौ उनतालीस बंगाब्द सितंबर सोलह शुक्रवार भाद्र संक्रांति लड़ लड़के लड़कियों को लेकर मैं शाम को मठ पहुंची ठाकुर मंदिर में प्रणाम करके को जप करके आरती के अंतर महापुरुष के कमरे में आई वे लेटे थे शरीर अच्छा नहीं था ब्लड प्रेशर बढ़ा था कभी दो तक चलता था इस कारण आज जुलाब लिया है शरीर बहुत दुर्बल है इलाहाबाद में स्वामी विज्ञानंद जी महाराज आए हैं कल वे हंसेश्वरी का दर्शन करने जाएंगे गुरुदेव ने उनके लिए गाड़ी का प्रबंध कर दिया है उन्हें प्रणाम कर खड़ी हुई तो उन्होंने कहा विज्ञाननंद स्वामी इलाहाबाद से आए हैं वे कल हंसेश्वरी के दर्शन के लिए तुम्हारी गाड़ी से जाएँगे बहुत अच्छा हुआ कि तुम आगे श्री ठाकुर के समय के मनुष्य हैं ठाकुर उन्हें अपनी छाती में लिए रहते थे बहुत प्यार करते थे उनका स्वभाव एकदम बालक सा है गुरुदेव ने शंकर महाराज से कहा उन्हें एक बार बुला लाओ उन्हें दर्शन दे कहते ही स्वामी विज्ञानंद महाराज आए हम लोगों ने उन्हें प्रणाम किया महापुरुष जी ने मेरा नाम लेकर कहा इसी की गाड़ी से कल तुम जाओगे बहुत अच्छी लड़की है एकदम माता के समान दया करके कभी कभी हमें अपनी गाड़ी देती है विज्ञान महाराज थोड़ी देर में अपने कमरे में चले गए तेरह सौ उनतालीस बंगाब्द पौष आठ एकादशी तिथि शुक्रवार श्री श्री महापुरुष जी की जन्म तिथि किंतु परसों से उन्हें ज्वर आ रहा है कैसे उत्सव होगा बड़ी भीड़ होगी सब लोग महापुरुष का दर्शन करना चाहेंगे कैसे वसंभव होगा आदि आदि विषयों पर मठ के लोग चिंता में पड़ गए कल रात्रि में मठ से फोन द्वारा जता दिया गया है कि प्रातः साढ़े नौ से ग्यारह बजे तक भक्तों के दर्शन की व्यवस्था रहेगी मुझे भी उसी समय जाने की आज्ञा हुई है हम लोग साढ़े आठ बजे मठ पहुँचे उस समय गुरुदेव विश्राम कर रहे थे हम लोग छत पर प्रतीक्षा करने लगे अनेक भक्तों का समावेश हुआ पूरा मठ भवन भर गया मंदिर में पूजा हो रही थी सुना साढ़े पाँच बजे से ही भक्तों का आना शुरू हो गया था क्रमशः लोग एक एक कर प्रणाम करते हुए निकल कर आने लगे हम लोग प्रतीक्षा में बैठे थे जब प्रणाम करने गए तब उनके कमरे में भीड़ कुछ घट गई थी वह कृपा मूर्ति में विराजमान थे मैंने ओम नमः शिवाय शांता कारण त्र हे तबे निवेदयामितात्मानम गति परमेश्वर कह कर प्रणाम किया वे प्रसन्न मूर्ति बैठे थे मानव साक्षात शिव हैं आज उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया उनके दर्शन और प्रणाम करने से असीम आनंद हुआ न जाने उन्होंने मुझे कैसा कर दिया एक अव्यक्त आनंद से हृदय पूर्ण हो गया सर्वत्र ही आनंद आनंद आनंद तेरह सौ उनतालीस भंगाब्द माघ सत्रह बसंत पंचमी सोमवार प्रातः साढ़े आठ बजे अपनी लड़कियों को लेकर मैं मठ पहुंची लूना आज श्री श्री महापुरुष महाराज से दीक्षा लेगी मठ में पहुंचकर सुना कि गुरुदेव का शरीर अच्छा नहीं है कल रात को सो नहीं सके भोर साढ़े चार बजे से एकाएक नाक से खून गिरने लगा सुनकर मन विकल हो गया और भी कई मनुष्य दीक्षा लेने आए हैं गुरुदेव की अस्वस्थता की बात सुनकर वे लोग रोने लगे अब दीक्षा कैसे होगी सेवक महाराज ने आकर कहा आज किसी की दीक्षा नहीं होगी डॉक्टर अजीत बाबू को फ़ोन किया गया है उन्होंने आकर देखा औसत की व्यवस्था की संपूर्ण विश्राम बातचीत करना मना है हम लोगों का चित्त भी विक्षिप्त सा हो गया इतने में भती महाराज ने आकर हमें प्रणाम करने के लिए बुलाया प्रणाम करके मैंने कहा लूना को भी दीक्षा आज रहने दे कल फिर आऊँगी इस पर गुरुदेव ने कहा रहने क्यों दें क्यों क्या हुआ है बात तो कर सकता हूँ दीक्षा क्यों नहीं दूंगा बाद में लूना को उन्होंने दीक्षा दी उसके सिर पर हाथ देकर बहुत आशीर्वाद दिया और कहा मंगल होगा लूना तुम्हारा मंगल होगा दीक्षा लेते समय उनकी अन्य मूर्ति थी रोग का कोई चिन्ह भी नहीं था एकदम स्पष्ट मंत्रोच्चारण किया और बहुत आशीर्वाद दिया उनका आशीर्वाद सुनकर मेरा हृदय आनंद से भर गया मुझे डर हो रहा था यदि इस समय नाक से खून गिरे ठाकुर की दया से वैसी कोई बाधा नहीं हुई मन अत्यंत विकल हो गया ठाकुर ने ऐसे आनंद से दिन इस प्रकार निरानंद क्यों किया डॉक्टर अजित बाबू ने आकर कहा अधिक ब्लड प्रेशर के कारण किसी स्थान की कोई सिरा टूटकर खून गिर रहा है खून निकल जाना अच्छा है वह सिरा यदि सिर की होती तो भय का कारण था करल पथ्य की व्यवस्था देकर पूर्ण विश्राम लेने को डॉक्टर कह गए लेते रहें कोई बातचीत न करें इत्यादि तीसरी पहल शंकर महाराज ने फोन से कहा ढाई बजे फिर नाक से खून गिरा था लगभग तीन औस खून इस प्रकार बीस बाईस दिन रोज नाक से खून गिरता था किसी किसी दिन दो तीन बार भी डॉक्टरों ने अनान्य औषधियों के साथ विषल्यकरणी लता का रस भी सेवन कराया था डॉक्टर नीलरतन सरकार ने भी देखकर कहा था भय का कोई कारण नहीं है तरल खाद्य ले रहे हैं और दो तीन तरह की औसत भी लीजिए किंतु महापुरुष महाराज सदा ही आनंदमय है इतने बड़े रोग से सभी लोग चिंतित हैं किंतु उन्हें कोई चिंता नहीं वे सदा सदांदमय पुरुष हैं जो आता है उसी को आशीर्वाद देते हैं सबसे बातचीत करते हैं उनके सामने आते ही संसार के सभी शोक ताप भूल जाते हैं तेरह सौ उनतालीस बंगाब्द फाल्गुन इक्कीस रविवार आज श्री श्री ठाकुर का जन्म तिथि उत्सव है बड़ा उत्सव है मठ में बैठकर मैंने प्रसाद पाया अठारह उन्नीस हजार मनुष्यों ने दिन भर बैठकर प्रसाद पाया विशाल समारोह वह बताया नहीं जा सकता कैसा सुंदर सभी जाति के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते थे लगभग एक लाख व्यक्ति आए थे आंदूल ग्राम के लोगों ने शाम को काली कीर्तन गाया विभिन्न स्थानों में अन्य कीर्तन भी गाए गए काली कीर्तन सुना महापुरुष जी के कमरे में जाकर मैंने उन्हें प्रणाम किया वे बहुत ही आनंदमय होकर विराजमान है बालक की तरह बोले बहुत लोग आए हैं न ठाकुर के नाम से इतने अधिक मनुष्य आए हैं वे आनंद से जय ठाकुर की जय ठाकुर की कहने लगे काले कीर्तन समाप्त होने पर मती महाराज हम सबको उत्सव की रसोई की जगह दिखा लाए और बोले कल महापुरुष महाराज नीचे उतरकर सब देख सुन गए हैं नया रसोई घर बना है आदमी बराबर ऊंचाई के रात हौज पाँच में खिचड़ी दो में तरकारी रखी गई थी एक कमरे में पूड़ी और बूंदी थी एक सौ मन चावल दाल की खिचड़ी एक सौ मन आलू की तरकारी बनी थी तब तक भोजन पर्व समाप्त तो हो गया था सभी होज अब खाली है बहुत से मनुष्य उन होजों में उतरकर खरोच खरोच कर, कर खिचड़ी और तरकारी प्रसाद रूप ले गए हैं कैसी भक्ति यह भी मानोपुरी का जगन्नाथ क्षेत्र है आज जीवन संध्या के समय हे अंतर्यामी महापुरुष महाराज मैं आपके श्री चरणों में आग खड़ी हुई हूँ आपने मेरे जीवन को पूर्ण कर दिया है नमो नमस्ते सु सहस्रकृत पुनश्च भूजो नमो नमस्ते हरि ओम तस्थ